यथार्थ शरणागति का स्वरूप दैत्य लोग बड़ा सम्मान और सेवा देते हैं तो उनका अभिप्राय यह था कि जब यजमान ही भिखारी हो जाएगा तो हमारी क्या सेवा करेगा मानु शिष्य जो सुख सुविधा देता है इसलिए उनका राज्य बना रहे संपत्ति बनी रहे हमारा सुख सुविधा सम्मान बना रहे इसकी आसक्ति छूटनी तो बड़ी कठिन है उसे छोड़ पाने की क्षमता उनमें नहीं है उस समय बलि ने उनकी बात को न, को यह मानकर स्वीकार नहीं कर लिया कि गुरु जी कह रहे हैं ठीक है इनके आज्ञा मान लूं। बलि ने कहा कि गुरुदेव मैं तो धन्य हो गया कि ईश्वर यहाँ आए हैं आप जब कह रहे हैं कि ये भगवान है तो आपने तो मुझे बार बार बताया है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्व है तो वे चाहते तो मुझसे राज्य छीन कर भी तो इंद्र को दे सकते थे छीनने के स्थान पर अगर मांगने आ गए तो मुझ पर कृपा करके ही तो आए हैं अब वह कौन अभागा होगा जो इस अवसर का लाभ न उठावेगा तब गुरुजी को क्रोध आ गया गुरु की बात नहीं मानता है जा तुझे साप देता हूँ तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए अंततः वह प्रहलाद का ही पौत्र था साप सुनकर दुखी नहीं हुआ उन्होंने मुस्कुरा कहा अब तू स्पष्ट ही हो गया देखिए ना, आपको चिंता थी मेरी संपत्ति बचाने की पर आपके मुंह से वही सांप निकला जो ईश्वर करना चाहते थे कभी कभी बड़ा संकट आता है ना, दुर्योधन को जब भी कोई समझाने की चेष्टा करता तो पांडवों से नहीं जीत सकते तो दुर्योधन सर्वदा यही कहता था कि सोचो मेरे सेनापति भीष्म हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती जब तक वे मरेंगे नहीं हम हार कैसे सकते हैं उस अभागे दुर्योधन को यह पता नहीं था कि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान तो है पर इच्छा कराने वाला तो उधर था जब उसने चाहा, तो भीष्म में भी इच्छा उत्पन्न कर दी महाभारत में यही लिखा हुआ है कि दस दिन बाद यह सोचने लगे कि शरीर छूट जाए तो अच्छा हो क्योंकि इच्छा कराने वाले तो जितना दिन चाहा चाहा उतने दिन युद्ध चलने दिया और जब चाहा, तब शरीर त्याग की इच्छा करा दी शुक्राचार्य जी ने बलि ने यही कहा कि देखिए ईश्वर की इच्छा कितनी प्रबल है आपने भी वही कह दिया जो ईश्वर चाहते थे शुक्राचार्य ने उन्हें क्रोध में कह तो दिया उसके बाद भी उनकी ममता नहीं गई उन्हें चिंता हो गई कि मेरे यजमान की संपत्ति न जाए मेरे मुंह से निकल गया तो क्या पर यजमान की संपत्ति को जो बचाना चाहिए तब कहा जाता है कि वे उस कमंडलू के छिद्र में जाकर बैठ गए जिसके जल से संकल्प बोला जाना था एक नियम है आप देखेंगे यज्ञ में पूजा पाठ में यजमान से आचार्य संकल्प दिलाता है संकल्प माने निर्णय करना कि इस उद्देश्य से मैं यह कार्य पूजा पाठ या यज्ञ करने जा रहा हूँ पर कितनी बड़ी विडम्बना है यहाँ पर संकल्प दिलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं स्वयं भगवान वामन के रूप में साक्षात ईश्वर थे क्योंकि आचार्य तो दिखाई नहीं दे रहे थे जाने कहाँ चले गए भगवान बोले कोई बात नहीं आचार्य नहीं है तो मैं ही संकल्प बोलवा लेता हूं मुझे भी तो मंत्रों का ज्ञान है शुक्राचार्य जी वहाँ नहीं थे बलि को लगा के रुष्ट होकर कहीं चले गए पर वे रुष्ट होकर कहीं नहीं गए थे उनको इस कार्य में बाधा डालने का एक ही उपाय सुझा कि कमंडलू का जल जब गिरेगा ही नहीं तो संकल्प पढ़ा कैसे जाएगा मैं जल को ही नहीं गिरने दूँगा कमंडलों में जो छिद्र है उसमें बैठ जाऊं जल नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं बोला जाएगा यजमान की संपत्ति जाएगी नहीं योजना तो बड़ी दुर्गामी थी लेकिन कैसी विचित्र चित्र है भाई कमंडलों के छिद्र की सार्थकता यही है कि दान करते समय संकल्प के लिए जब जल गिराया जाए तो जल गिरे वैसे किसी बर्तन में छिद्र हो जाए और उसमें रखा जल गिर जाए तब तो छिद्र बड़ा दोष है पर कमंडलु में जब छिद्र बनाया जाता जाता है है और उससे जल गिराया जाता है, तो जल गिराया तो तो गिरना बड़े पवित्र उद्देश्य से होता है कमंडलु के छिद्र छिद्र का उद्देश्य तो पवित्र है अब उस छिद्र में ही जाकर बैठ गए जब भगवान वामन ने संकल्प पढ़ने के लिए कमंडलु का जल गिराया तो जल नहीं गिरा उन्होंने सोचा कि छिद्र में कुछ फंस गया है अतः उसे साफ करने के लिए बलि के हाथ में जो कुश था उस कुश का नुकीला भाग लेकर कमंडलों के छिद्र को साफ करने लगे और वह नुकीला कुश छिद्र में बैठे हुए शुक्राचार्य जी के नेत्र में लगा और उनकी वह आँख फूट गई शुक्राचार्य जी निकल भागे और जल गिरने लगा संकल्प बोला गया और कार्य सम्पन्न हुआ बाद में उलहना देते हुए ने ने भगवान भगवान से कहा कहा कि कि आपने मेरी आँख क्यों फोड़ दी? कहा कि कहा तो तो उन्होंने मैंने फोड़ी? फोड़ी। वह तुम्हारे कुछ नहीं तुम्हारी व्यंग में कहा जब कोई बहुत पैनी बुद्धि वाला होता है तो उसे संस्कृत में कुशाग्र बुद्धि कहते हैं जैसे कुश का अगला भाग नुकीला होता है न तुम इतने कुशाग्र बुद्धि होते न तुम मुझे पहचानते और न तुम्हारी यह होती तुम्हारे ही कुछ ने तुम्हारी आँख फोड़ डाली सोचिए कुछ कहाँ से आया? यजमान के द्वारा शुभ कार्य का संकल्प कराने आचार्य ही कुछ लाकर उसके हाथ में देते हैं कुछ लाए थे शुभ कार्य के लिए और अब तुम स्वयं उसे शुभ कार्य से विरत करने की चेष्टा कर रहे हो विघ्न उपस्थित कर रहे हो दान न करने का उद्देश्य दे रहे हो तुम गुरु हो तुम्हारा कर्तव्य है शिष्य को यह शिक्षा देना कि दान करने से जीवन सार्थक होता है और तुम यह बात कह रहे हो कि यह ईश्वर है इसे दान मत दो इसलिए यह तुम्हारी कुशाग्रता यह कुशाग्र दृष्टि फोड़ ही देने योग्य है पूछ दिया तो फिर एक ही क्यों उन्होंने कहा कि मैंने यह सोच लिया कि यह जो दो नेत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य के हैं रामायण में लिखा हुआ है ज्ञान विराग नयन उर्गारी एक नेत्र ज्ञान का और एक वैराग्य का है प्रभु ने कहा मैंने सोचा कि ज्ञान वाली आँख तो बिल्कुल ठीक है जब पहचान लेती है तो ज्ञान वाली आँख ही ठीक थी किंतु तो वैराग्य वाली आँख नकली थी इसलिए उसका फूट जाना ही ठीक था क्योंकि अगर वैराग्य वाली आँख ठीक होती तो यजमान को यह शिक्षा नहीं देता कि दान मत दो वैराग्य होता तो त्याग और दान की शिक्षा देते मन गुरु पिता माता ये सब के सब ईश्वर की दिशा में ले जाने के उत्तर देते हैं ले जाने के माध्यम ही हैं और होने चाहिए इसलिए गोस्वामी जी यही उत्तर देते हैं बलि गुरु तजो कंत बन ब्रज बन तन ही भय मुद मंगलकारी